आध्यात्मरामण अध्याकांड सर्गसा पिता वा तनोवा यदि मृत्यु वशंग मूढ़ा तमनोंचंते स्वात्मताड़नपूर्वक निलु संसारे विग भवेराग्य हेतुष शांति सौख्यम तर य कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूलजन ही उसके लिए छाती पीटकर रोते हैं किंतु इस आसार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता है तो वह उनके लिए वैराग्य का कारण होता है और सुख तथा शांति का विस्तार करता है जन्मवाण्यदि लोके स्विं तर् तम मृत्युरगा तस्मापरिहार्यों मृत्युर्जन्मता सदा स्वकर्म वसतूना प्रभुवाप्यो निजान्यन्नप्य विद्वान् कथम सोचति यदि किसी ने इस श्लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी हुई है अतः जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियों के जन्म-मरण होते हैं यह जानकर भी देखो मूढ़ लोग अपने बंधु बांधवों के लिए कैसे शोक करते हैं ब्रह्मांड कोटयो नष्टा श्रेष्ठ यो, यो बहुशोगता सुष्यंति सागरा सर्वे कैवस्था क्षण जीवित चलपत्रुवंगुर आयुष्टेलास्कत्र प्रत्ययस्तव करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए अनेकों सृष्टिया बीत गई ये संपूर्ण समुद्र एक दिन सुख जाएंगे फिर इस क्षणिक जीवन में भला क्या आस्था की जाए यह आयु हिलते हुए पत्ते की लोक पर लटकती हुई जल की बूंद के समान क्षण भंगुर है असमय ही छोड़कर चली जाती है उसका तुम क्या विश्वास करते हो देहि प्राक्तन दे प्राक्तन देहोत्थ कर्मणा देहवान पुनः तदेहोत्थेन च पुनर एवं देह सदात्मर इस जीवात्मा ने अपने पूर्व देह कृत कर्मों से यह शरीर धारण किया है और फिर इस देह के कर्मों से यह और शरीर धारण करेगा इसी प्रकार आत्मा को सदा पुनः पुनः देह की प्राप्ति होती रहती है यथा त्य वै वासो गृहति नूतनम तथा जीर्ण परतज देश पुनर्नव भजत्य सदा त्र शोकसर कुत आत्मा म्रियते जा जायते न च वर्धते मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतारकर फिर नए वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है अतः तो इसमें शोक का क्या कारण है क्योंकि आत्मा तो न कभी मरता है न जन्मता है और न बढ़ता ही है